व्याप्ति ज्ञान अनुमिति के प्रति व्याप्ति ज्ञान कर्ण हुआ तो अभी आगे ठीक हमें कहते हैं नु व्याप्ति ज्ञान से किम अनुमिति जनकत्व मात्र उत तत्कणत्वित तो तो तो व्याप्ति ज्ञान केवल जनक होगा अथवा तो कारण जनक करण में अंतर है दंड को कर्ण कहेंगे किंतु कुलालोक जनक भी कहेंगे कुलाल करण नहीं होता है इसी प्रकार यहाँ पूछते हैं कि व्याप्ति ज्ञान केवल जनक होगा ना करण ही होगा मूल में अनुमिति करणम च व्याप्ति ज्ञानम व्याप्ति ज्ञान अनुमितीकरणम यह कौन सा व्याप्ति ज्ञान वेदांत कहता है कि ग्रहण कालीन व्याप्ति ज्ञानम जब नब्बे एक लोग व्याप्ति ज्ञान को करण मानते हैं वो कौन सा व्याप्ति ज्ञान जो पर्वतों में धूम देखने के बाद जो स्मरण होता है व्याप्ति ज्ञान उस व्याप्ति ज्ञान को व्याप्ति ज्ञान दोनों करण मानते है किन्तु ये अंतर है वैदान्ति लोग कहते हैं जिस समय देखा व्याप्ति ज्ञान पहला बार वही करण होगा और प्राचीन न्यायिक लोग किसको कर्ण कहेंगे परामर्श एतेन व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान जन्यम ज्ञानम अनुमितिस ऐसे जो प्राचीन न्यायिक लोग कहते हैं व्याप्ति विशिष्ट पक्षता ज्ञान ये कौन hmm. तो तो सा ज्ञान है परामर्श परामर्श तम ज्ञान अनुमति तत्क अनुमान तिंग प्रत्युक लिंग परामर्श इति ये प्रत्युक्तम इसका निवारण किया गया व्याप्ति ज्ञान से तत्क संभव है व्याप्ति ज्ञान ही अगर अनुमित का करण हो सकता है तो तद अतिरिक्त परामर्श अंगीकार से अनुचित परामर्श ज्ञान और स्वीकार करना ये यह है क्यों तर्क देता है कि परामर्श ज्ञान कहता है कि आपको ऐसा अनुभव आता है की ऐसा है कि ज्ञान होता है पर्वतो में जब धूम देखा तो तत्व तो पर्वतो में बनी ही ऐसा होता है अगर ऐसा एक ज्ञान होता अयम पर्वत तस्मात बनिमान पहले उसे नये बन ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इस प्रकार के है कि उपनय वाक्य होगा तो यही परामर्श है उपनय वाक्य तो इसी प्रकार के है कि ज्ञान आपको होता है क्या आपको अनुभव होता है क्या अगर नहीं होता है तो खाली आप तर्क से सिद्ध करते हैं एक ऐसा है कि ज्ञान को होना पड़ेगा तो अगर अन्य उपाय से सिद्ध हो सकता है कि अनुमति बन सकता है हमको जितना ज्ञान अनुभव में आते हैं उतने के आधार पर अगर अनुमिति हो सकता है तो खाली तर्क ऐसी सिद्ध करके बीच में क्यों परामर्श को लाना है ये सिद्धांति का कहने का तात्पर्य है इसका आगे विचार करेंगे व्याप्ति ज्ञान तो, तो महान समय देखा है व्याप्ति तो देख का, का जो स्मरण करेगा सिद्धांति कहते हैं की व्याप्ति स्मरण होता है अच्छा हमने पहले ऐसा महान समय देखा था ऐसे एक स्मरण ज्ञान आता है क्या अनुभव में आता है क्या तो अगर आता है तो ठीक है उसको विचार किया जाएगा हम तो जैसे पर्वत में धूमों को देखते हैं ऐसे ही तो हमको होता है यही तो बनी है इसमें ऐसा हमको अर्थात व्याप्ति का स्मरण होना और आगे परामर्श का परामर्श होता है ऐसा है कि ज्ञान क्योंकि स्मरण होगा ये नहीं की अज्ञात सत्ता का होगा स्मृति मात्र के ज्ञात सत्ता को होगा परामर्श भी एक ज्ञान है ज्ञान मात्र के ज्ञात सत्ता को होगा अगर ये दोनों होंगे तो आपको पता चलना चाहिए व्याप्ति हमको स्मरण हो रहा है अच्छा अच्छा जहाँ धूम है वहां बनी को होना पड़ेगा ऐसा हमको स्मरण होता है क्या पर्वतों में धूम देखने से नहीं होता तो नहीं होता कहीं तो तो तो कहीं कहीं होता है तो कहीं कहीं जो होगा उसका आप कारण कोटि में कैसे डालेंगे क्योंकि वो प्रयोजक नहीं बनेगा ना क्यूँकी तद बिना अपनी भवती चेहरे कस्य तस्वीर कथम कारण तो नहीं होगा नहीं होगा तो वो कादाचित को हो जाएगा ना का जो होगा वो कारण नहीं बनेगा को व्यक्ति का ज्ञान नहीं है व्यक्ति का ज्ञान है व्यक्ति का ज्ञान नहीं होगा तो कैसे होगा महान में जो प्रथम बार देखा है जी. उसका स्मरण नहीं होगा अर्थात अभी तो स्मरण नहीं हो रहा है स्मरण नहीं हो तो कैसे होगा आगे कहेंगे व्याप्ति ज्ञान बिना कैसे अनु जैसे अन्य देश में कोई गो को देखा इस देश में गो को देखो कैसा व्याप्ति का आवश्यकता नहीं रहता अनुमान हो जाएगा किंतु ये जो व्याप्ति का स्मरण होना ये स्मरण होता है क्या सिद्धांति पूछते हैं उनको आपको ऐसे स्मरण में आता है क्या अनुभव आता है क्या व्याप्ति में स्मरणी ऐसा है कि आता है क्या नहीं आता है वास्तविक नहीं, नहीं आता है नहीं आता है तो क्यों उसको मानेंगे स्मरण करें तो फिर कहेंगे आपका प्रक्रिया क्यों वेदांति बताएंगे प्रक्रिया बताएंगे व्यक्ति ज्ञान से तत्करण तो, तो, तो संभव है तत्त अनुमित व्यक्ति ज्ञान अनुमति का करण हो जाएगा तो अतिरिक्त परामर्श अंगीकार से अनुचित क्या नहीं मानेंगे नापि अनुमित लिंग करणम ज्ञा मानव लिंगम करण ऐसे प्राचीन लोग मानते हैं कहते हैं वो भी नहीं है क्यों अयोग्य लिंग को अयोग्य अर्थात तो अतीत अनागत आगे पृष्ठ में कहेंगे अतीत अनागत तो लिंग को परामर्श से व्यापारत्व असंभव है <k> न <souffle> जहाँ अयोग्य लिंग तो अतीतित अनागत तो लिंग है वहां ज्ञामान लिंग है नहीं <cuent> तो नहीं होने से फिर आगे परामर्श व्यापार वो भी नहीं, नहीं बनेगा नहीं।, नहीं होने से तत्कर्णत्व असंभव होता है तत्कर्ण लिंग से कर्णत्व तो लिंग कर्ण नहीं बनेगा क्योंकि जहाँ लिंग अभी नहीं हो रहा है वहां तो हेतु तो ही नहीं रहा फिर आगे परामर्श भी नहीं बनेगा तो व्यविचारा तस्माद् अनुमितीकरण्वाद व्याप्ति ज्ञान में वो अनुमान शब्दिधेय व्याप्ति ज्ञान को ही अनुमान शब्द से कहेंगे अनुमितीकरण व्याप्ति ज्ञान होगा न तो लिंग अथवा तत्परामर्श थवात लिंग ज्ञा मान लिंगम प्राचीन न्यायिक लोगों में मत में और परामर्श अर्थात ज्ञाय लिंगम वृद्ध कहते हैं और प्राचीन न्यायिक लोग परामर्श को करण मानेंगे नब्बे लोग व्याप्ति को मानेंगे तो इसलिए सिद्धांत कहता है कि लिंग भी नहीं है परामर्श भी नहीं है पूर्व पक्षी पुष्ता है व्याप्ति ज्ञान करणत्व व्यापार और वक्तव्य आप अगर परामर्श को नहीं मानेंगे नब्बे लोग परामर्श को मानते हैं प्राचीन लोग परामर्श को नहीं मान करके व्याप्ति ज्ञान को करण मानते है क्यों व्यापार चाहिए नब्बे लोगों का मत में करण हो गया व्यापार वो तो असाधारण तो व्यापार आवश्यक है इसीलिए उनको व्याप्ति ज्ञान मानना पड़ा तो पूर्व पक्षे पूछता है व्याप्ति ज्ञानस्य कारणत्वे करण परामर्श नहीं मान रहे हैं त्यापार वक्तव्य तो है और व्यापार वो तो असाधारण कारण से करण्वात्नियम है सिद्धांत भी कहता है मूल में अन्मितकरण च व्यक्ति ज्ञान ये व्यक्ति ज्ञान ग्रहण काली तत्सकार ये जो व्याप्ति ज्ञान ग्रहणकालीन हुआ तो वो अनुभव है अनुभव ध्वंस होकर संस्कार करेगा ये संस्कार को व्यापार मानेंगे परामर्श नहीं है संस्कार संस्कार का स्मरण करेंगे संस्कार होगा तो स्मरण निश्चित तो होगा आवश्यकता नहीं सिद्धांत कहते हैं संस्कार को व्यापार मानेंगे तो अभी आगे प्रक्रिया है संस्कार है किंतु स्मरण नहीं हुआ कुछ उद्बोधन नहीं होगा कोई काम का नहीं है वो संस्कार से क्या होगा तो सिद्धांत कहेगा कि संस्कार उद्बोधन होगा किंतु स्मरण नहीं बनेगा उसी से सीधा अनुमति होगा प्रक्रिया आगे कहते हैं स्पष्ट होगा तत्संस्कार अवान्तर व्यापार तो, तो, <coughs> तो यहाँ वेदांत मत में क्या है कि जिस समय में पक्षधर्मता ज्ञान होगा पक्ष धर्मता ज्ञान होने से उसका व्याप्ति का संस्कार है संस्कार उद्बुद्ध होगा इके, इके। तो संस्कार मात्र जनियम ज्ञान स्मृति तो अभी कहते हैं कि संस्कार उद्बुद्ध होगा किंतु स्मृति नहीं बना पाएगा वो स्मृति नहीं बना करके क्या करेगा अनुमिति कर देगा जहाँ व्याप्ति का संस्कार उद्बुद्ध होगा वहाँ अनुमिति करवा देगा आगे विचार होगा स्पष्ट करेंगे पूर्व कहेगा संस्कार से तो स्मृति ही बनना है ये क्यों अनुमिति क्यों होगा सिद्धांत कहेगा संस्कार से स्मृति ही बनेगा ऐसा कोई नियम है अगर संस्कार से स्मृति ही बनेगा तो फिर संस्कार जन्य स्मृति ऐसा लक्षण होगा तो फिर संस्कार जन्य संस्कार ध्वस है अब संस्कार जन्य स्मृति कैसे कहेंगे क्योंकि संस्कार जन्य ध्वंस भी हुआ स्मृति भी हुआ इसलिए संस्कार जन्य स्मृति ये नहीं कह पाएंगे अब संस्कार मात्र जन्य स्मृति कहना पड़ेगा इस प्रकार के लक्षण लेंगे इसलिए संस्कार जन्य स्मृति ऐसा कोई निश्चय नहीं है संस्कार जन्य संस्कार ध्वंस भी हो सकता है संस्कार जन्य संस्कार स्मृति होगा ध्वस होगा तो संस्कार जन्य अनुमृति भी हो सकता है दो होगा तो तीन क्यों नहीं होगा वो भी हो सकता है तो क्यों कभी स्मृति होगा कभी ध्वंस होगा कभी अनुमिति होगा ऐसा क्यों एक से अगर तीन कार्य होते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको नियमों को मानना पड़ेगा सिद्धांत कहेगा उद्बोधन होता है उसी प्रकार के तो होने से वो ज्ञान होगा सहकारी कारण देगा ये सहकारी कारण होने से ये होगा इसी प्रकार की सिद्धांत प्रक्रिया बताएगा देखते इस प्रकार के विचार ये केवल इसी ग्रंथ में मिलता है बाकी इसको लेके होने कोई ग्रंथ में इसका विचार नहीं आया है खंडन भी नहीं किए क्योंकि वेदांतियों को अनुमानों को व्यवहार करना है अतः कितना फल खाना है ये अनुमान कैसे हो रहा है इसका परामर्श आप कर रहे नहीं कर रहे हैं चिक्सुकी इत्यादि में परामर्श इत्यादि कैसे खंडन नहीं किए ऐसे कर दिए है कि न्याय का स्वर खंडन करने से कर दिए किन्तु ये जिस प्रकार कहते हैं ये प्रक्रिया को अन्यत्र नहीं दिखाएंगे अच्छा अवान्तर तत्सस्कार मूल में कह तत्कार टीका महान पक्षे ततो पक्ष त्यामकृतीय होता हैदी अति परामर्श के बाद बनिया अनुमति तृतीय लिंग परामर्शात्मक ज्ञानम अन्मित कर तृतीय लिंग परामर्श इसी को लिंग परामर्श अनुमान कहते हैं ज्ञानम अन्मित करना वद्यायिका अतःर तथा किमित न अभ्युपगमते आशंक्य सिद्धांत जता मूल में न तो तृतीय लिंग परामर्शो अन्मित कर अनुमित का लिंग परामर्श नहीं हुआ व्याप्ति ज्ञान ही ग्रहण कालीन में व्याप्ति ज्ञान ही करण हुआ और संस्कार व्यापार हो गया आगे टीका में व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श ऐसे नए लोग कहते हैं तो, मतलब सिद्धांत कहता है कि आप लोग जो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कहते हैं ये अनुमिति का करण नहीं बनेगा आगे उसके लिए कहते हैं प्रतियोगी असम सामनाधिकरण यनाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगिता अवच्छेद तस्य यधिकरण व्याप्ति ये सिद्धांत लक्षण में ये व्याप्ति का लक्षण ऐसे है देते हैं वहां ये तर्पसंग्रह में न्यायवदिनी में एक पंक्ति है धूमे धूम से बंधी व्यापक धूम में बन्ही व्याप्ति पंक्ति है धूम में ब्यापति व्याप्ति तुम ब्याप्यम ऐसा एक पंक्ति है ना धूम समान अत्यंताभाव प्रतियोगिता अनुवच्छेदक धर्मवत्म ये धूम में आएगा धूम समानधिकरण अत्यंताभाव धूम समानधिकरण अत्यंत भाव कौन हो सकता है घटा भाव इत्यादि हाँ हो जाएगा घटाभाव का प्रतियोगिता अवच्छेद का धर्म कौन होगा घटत तो होगा तो, हो तो बंधित्व का भी प्रतियोगिता वहाँ घटाभाव मिलता है घटा भाव मिलने से धूम समान अधिकरण घटाभाव मिलने से घटत्व समान अधिकरण का प्रतियोगिता अवच्छेद का धर्म होगा घटत्व घटा भाव मिलता है मिलता है तो घटत्व प्रतियोगिता अवच्छेद धर्म होगा बंधित्व तो धर्म हो जाएगा क्या अवच्छेद धर्म होगा नहीं, नहीं।, नहीं होगा तो इसलिए धूम समानाधिकरण अत्यंत प्रतियोगिता अनवच्छेदी आएगा धर्म बन हो जाएगा बन्नी और उसमें धूम समान अत्यंत प्रतियोगिता अनवच्छेद हो जाएगा बंधित अवच्छेद हो जाएगा घटत्व अनुच्छेद हो जाएगा बंधित्व हो हो गया अनवचेदी बनी में आएगा तो तदव धूमे न न बनो धूमो व्यापक किम प्रश्नों का ऐसे बनी में धूम का व्यापकत्व आएगा ये बंधी में आने वाला व्यापकत्व क्या है कहते समान अधिकरण प्रतियोगिता अनु बनकत्व कि बंदी में आने वाला अर्थात जहा धूम रहेगा उस समान अधिकरण में जो भी अत्यंता भाव मिलेंगे उसका प्रतियोगिता अनवच्छेद को होगा जो साध्य साध्यता आवश्येदक धर्म होगा बनी तो साध्यता धर्म वो कभी भी हेतु साधन का समानाधिकरण होने वाला अभाव का कभी भी वो प्रतियोगिता का धरो बनेगा नहीं क्योंकि साधे को रहना पड़ेगा इसी पंक्ति का मतलब ये जो न्यायवधि ने वो दिए हैं वो सिद्धांत लक्षण का मूल लक्षण है प्रतियोगी असमानधिकरण पहले कहते हैं प्रतियोगी असमानधिकरण यानधिकरण तो अत्यंताभाव अत्यंताभाव प्रतियोगी अत्यंत अभाव का दो विशेषण देते हैं। एक है -एक की प्रतियोगी असमान अधिकरण होना चाहिए और यत समान अधिकरण प्रतियोगी असमान अधिकरण अत्यंत अभाव क्यों कहते हैं जहां कपिश को रहेगा वन कपिश को अभाव रहेगा ये अव्यापति को नहीं लेने के लिए कहते हैं प्रतियोगी असमान अधिकरण अभाव लेना पड़ेगा ताकि आप कपिश को अभाव को न लेपृत्ति होता है ना तो अगर जहां आप अभ्याप को लेंगे कहेंगे वहां उसका अत्यंत भाव मिलने से भी तो वो पदार्थ भी मिलेगा तो फिर तो प्रतियोगिता धर्म तो कैसे आएगा पदार्थ मिल रहा है ये सब दोष जैसा न आए इसीलिए कहते हैं कि प्रतियोगी असमान अधिकरण लेना है प्रतियोगी समानाधिकरण अधिकरण अत्यंत भाव नहीं लेना है वो तो अव्यापक वृत्तिर हो जाएगा प्रतियोगी असमान अधिकरण समानाधिकरण अत्यंताभाव यत यत हेतु। ये हेतु हेतु का समानाधिकरण जो अत्यंताभाव हो और वो अत्यंत तो भाव प्रतियोगी असमानधिकरण होना चाहिए अच्छा ये अत्यंताभाव भाव अर्थात वहाँ अत्यंताभाव रहता है तो वो प्रतियोगी नहीं रहना चाहिए यत, यत हेतु समानधिकरण अत्यंता भाव इसका प्रतियोगिता अवच्छेद अवच्छिन्नम हेतु समाना का समानाधिकरण समानधिकरण अत्यंता प्रतियोगिता अवच्छेद हो जाएगा तो, तो हो तयगा क्योंकि हेतु समानधिकरण अत्यंता प्रतियोगिता अवच्छेद से अवच्छिन्न जो नहीं होगा कौन हो सकता है वो बनी साध्य होगा तो यम नवती योती योती सह साध्य साम साम जो पहले दिया था, था। प्रतियोगिता प्रतियोगिता प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छेदक जो नहीं होगा अनुवच्छेदक ये प्रतिगिता अवच्छेद व्याप्य पक्षवृत्तिवक्षता पक्ष वृत्ति तो है अच्छा योगी असमान अधिकरण कहने से हम अव्यापति को निराकरण करते हैं। आगे है यत् समानाधिकरण अधिकरण अत्यंत अभाव जो मान लीजिए की हेतु धूम धूम समानाधिकरण जो अत्यंत अभाव उसका प्रतियोगिता अवच्छेद कौन होगा घटत हो सकता है घटतत्व से अवच्छिन्न कौन होगा घट होगा बनी कभी हो जाएगा तो न भवति अर्था साध्यम साध्य कभी भी प्रतियोगिता अवच्छेद अवच्छिन्न नहीं होगा क्योंकि साध्य तो मिलेगा तो अभाव अगर मिले तो फिर प्रतियोगी बन सकता है अभाव मिलेगा ही नहीं तो ये प्रतियोगी नहीं बनेगा अवचिन्न यन भवति तेन सम तेन अर्थ तेना साध्य न समर्थ सह तस् सामनाधिकरण्यम हेतु सामनाधिकरण्यम व्यापति व्याप्य से पक्षवृत्ति पक्ष धर्मता तथा बनि व्याप्य धूमवान अयम् ये उपन वाक्य होता है इसी को ही परामर्श कहते हैं इत्यादि ज्ञान उक्त लक्षण परामर्शात्मक तत्व न अनुमित ये जो परामर्श ज्ञान हुआ ये अनुमति का करण नहीं है आगे विचार लेते हैं तत्र हेतु माह ये जो परामर्श ज्ञान हुआ ये अनुमिति का कारण क्यों नहीं होगा इसके लिए कहते हैं मूल में तस्य तुमिति हेतुत्व तो असिध्या अनुमिति का वो हेतु ही नहीं अनुमिति का कारण ही नहीं है अनुमिति का कारण ही नहीं है तो तत्व तो करणत्व तो से दूर निरस्तत्व पहले कारण बने आगे असाधारण कारणम करणम कहेंगे का ये।, ये जो परामर्श है ये तो अनुमिति का कारण ही नहीं बन रहा है नहीं बनने से फिर कारण कैसे बनेगा तो क्यों कारण नहीं बन रहा है आगे कह रहे टीका में पक्ष धर्म धर्मता दो मौका दिया है हो जाएगा किसेराभ पक्ष धर्मता ज्ञान ज्यान ज्ञान द्वारा उदबु संस्कार उद्बुधे संस्कार सती पक्षा भ्याप्त, ज्ञान होकर के संस्कार उद्बुद्ध हो जाएगा किसका संस्कार व्याप्ति का संस्कार उद्बुद्धे सति व्याप्ति ज्ञान से अन्वय व्यतिरभ्या अनुमिति जनकत्व अभ्युपगम से आवश्यकतया व्याप्ती ज्ञान का ये अनुमित जनकत्व्यतिरिक से सिद्ध होगा व्याप्ति ज्ञान सती अनुमित सी व्याप्ति ज्ञान अभाव है अनुमिति इसलिए व्याप्ति ज्ञान को अनुय के द्वारा अनुमति जनकत्व अवश्य तो अभिपम तो ही पड़ेगा परामर्श तद हेतुत्व असिद्या सिद्धांत कहता है कि परामर्श का अनुमिति के साथ अन्य व्यतिरेक नहीं है क्योंकि परामर्श सती अनुमिति परामर्श अभाव अनुमिति न्यात इस प्रकार के आप नहीं कह पाएंगे क्योंकि परामर्श कहीं होता है कहीं होता भी नहीं ये दिखाए है ना न्याय न्यायुद्ध में दिखाए है ना जो घन करजन श्रवण ना जे जे। तो अर्थात तो, परामर्श ज्ञान ऐसा होता है ऐसा अनुभव में नहीं आता है तो नहीं आने से सिद्धांत कहता है की तद तदरहित तो से अन्य व्यक्ति रहित से तद हेतुत्व तो, तद हेतुत्व तो अनुमित हेतुत्व तो असिध्या तो परामर्श अनुमिति का हेतु नहीं होगा नहीं होने से तत्वत्व तो से दूर और निरस्तत्व जो हेतु ही कारण ही नहीं बन रहा है तो फिर कारण कैसे बनेगा उपलक्षण इदम् सिद्धांत कहता है कि ये बात उपलक्षण है उपलक्षण अर्थात परामर्श ज्ञान तो करण नहीं बना पूर्व पृष्ठा में कहा था परामर्श भी करण नहीं बनेगा लिंग ज्ञान भी करण नहीं बनेगा हा वहां एक विचार है कि वृद्ध लोग मानते हैं कि ज्ञायमानम लिंगम करण और लिंग ज्ञानम करणम ये दोनों अलग अलग विचार है ज्ञायमानम लिंगम और लिंग ज्ञानम तो यहाँ कहते हैं उपलक्षणम इदम अर्थात परामर्श ज्ञान कर उपलक्षण अर्थात अनुमति करमर्श अवांतर व्यापारिका मन्वे साधु क्या होगा मनु मनु तो मन दिवादी होगा मन है तो कौन सा गण का होगा मनवते कैसे बनेगा तो कौन सा गुण में आएगा फिर मनोवते अच्छा तो अनुमितकरणम लिंगम अर्थात लिंग को जहाँ ज्ञान मैंने लिंग को अनुमितकरण बनाते हैं और अर्थत परामर्श और व्यापार वैशेषिक लोग इसको वृद्ध लोक मतलब पदकृति में कहता है वृद्ध साधु तनष्ट अनागतस्य अनागतिंग तदानीम अभावे न जो अति अनागत लिंग ज्ञामान नहीं है तो नहीं होने से फिर वो कर्ण कैसे बनेगा तदानीम तो अभावना तत्व तो अनुमिति अनापत्ते रीति अपि द्रष्टव्य इसलिए ज्ञामान लिंगम ये भी नहीं बनेगा परामर्श नहीं बनेगा ऐसे अनुभव नहीं आ रहा है ज्ञान लिंगम नहीं होगा क्योंकि अति तो अनागत हेतु से फिर अनुमान नहीं हो पाएगा ये होगा दो अच्छा दोनों संस्कार जन्यम ज्ञानम ही स्मृति स्मृति लक्षण तस् चुमित अनुगमान तस्या स्मृति पत्तिर इति आशंक अभी आप कह कि संस्कार से अनुमिति हो जाएगा ग्रहण कालीन व्याप्ति उसका संस्कार संस्कार से ही अनुमिति हो जाएगा तो फिर ये लक्षण तो स्मृति में गया संस्कार जन्य में ज्ञान स्मृति कहने से तथा स्मृति से स्मृतिलक्षण अपि अगमत ये लक्षण अनुमिति में भी गया तो त्यापी स्मृतित्वापत्ति रीति आशंके परिगड़ती मूल में न संस्कार जन्यवित है स्मृतिपत्ति पूर्व पक्षी कहता है कि संस्कार जन्य अनुमित है स्मृति पत्ते है सिद्धांति कहता है नीका तत्र हेतु मह सिद्धांति जो नच कहता है इसमें हेतु देता है मूल में स्मृति प्राग भाव जन्य संस्कार मात्र जन्य व प्रयोजक प्रयोजकतया स्मृति किसको तो कहेंगे स्मृति प्राग भाव जन्य अथवा संस्कार मात्र जन्य हो ये दोनों में से जहाँ घटेगा ये दोनों में नहीं ये दोनों ही घटेगा वहाँ उसी को स्मृति कहेंगे किंतु तो यहाँ जो अनुमति हो रही है संस्कार से अनुमिति यहाँ स्मृति प्रागभाव जन्यत्व तो ये आएगा यहाँ यहाँ स्मृति प्रागभाव का बात ही नहीं है क्योंकि आगे तो अनुमित आप कह सकते हैं अनुमिति प्रागुभाव होगा तो इसलिए ये स्मृति का लक्षण नहीं होगा संस्कार जन्यत्व संस्कार जन्यत्व तो वही कहेंगे जहाँ संस्कार प्रागभाव भाव भी रहे और संस्कार मात्र जन्यत्व रहे वही स्मृति कहा जाएगा वो दोनों स्मृति स्मृति तो प्रागभावजन्यव रहे अथवा संस्कार मात्र जन्यत्व रहे ऐसा जहां रहेगा उसको स्मृति कहेंगे स्मृतित्व प्रयोजकतया और यहाँ तो किन्तु संस्कार जन्यत्व है अर्थात व्याप्ति का जो संस्कार हुआ तन्यत्व है संस्कार मात्र जन्यत्व का बात नहीं है यहाँ अथवा स्मृति प्राग जन्यत्व जन्य नहीं है संस्कार ध्वस साधारण अर्थात स्मृति संस्कार ध्वंस साधारण संस्कार जन्य तद अयोजकवाद स्मृति संस्कार ध्वस का साधारण है संस्कार जन्यत्वम संस्कार जन्यत्वम संस्कार ध्वंस में रहेगा और संस्कार जन्य स्मृति में भी रहेगा तो जब संस्कार जन्य दोनों में जाता है इसलिए संस्कार जन्य स्मृति का प्रयोजक नहीं बनेगा क्योंकि टीका में ननु एवं तरी तत्भाव जन्य रूप प्रयोजक सर्वत्र सुलभ तयोजक अभ्युपगम अनथक पूर्व पक्षी कह रहा है कि अगर स्मृति प्रागभाव जन्यत्व ये स्मृति का प्रयोजक बन जाएगा तो फिर और अन्य सब प्रयोजक मानना क्या जरूरत है केवल प्रागभाव भाव जन्यत्व इतने मात्र का ही कार्य का लक्षण हो जाएगा इतने ही कह दीजिए तो फिर घटका जन जन्म प्रयोजक क्या होगा घट प्रागभाव और फिर बिटी क्यों चाहिए इस प्रकार की अर्थ आशंका होने से कहते हैं एवं तरी तत्त प्राग जन्यत्व रूप प्रयोजक सर्वत्र सुलभ होता कोई भी कार्य कही हो जाएगा तो तयोजक अभ्युपगम अन्य अरुचे है इसलिए कहा कि संस्कार मात्र जन्य भाव पदार्थ वहाँ प्रयोजक लाना पड़ेगा अभाव मात्र कहेंगे तो सर्वत्र सुलभ हो तो सब हो जाएगा इस प्रकार <coughs> तो संस्कार मात्र जन्य इसलिए ये स्मृति लक्षण होगा तो संस्कार मात्र जन्य तुम ये में नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ संस्कार का संस्कार मात्र जनित तो संस्कार का उद्बोधन होना चाहिए ये आवश्यक है तो होने से वहां भी संस्कार का उद्बोधन हो रहा है अच्छा आगे और विचार ला रहे हैं इसका इसमें क्या दोष आ सकता है स्मृति में भी संस्कार का उद्बोधन होगा यही सिद्धांत कहता है कि व्याप्ति का स्मरण हो रहा है ऐसा अनुभव नहीं आ रहा है यत्र यत्र धूमस तत्र बनी पर्वत में धूमो को देखने के बाद ऐसा हमको स्मरण हो रहा है यही अनुभव में नहीं है हमको तो सीधा हम जैसे धूमो देखते हैं यहाँ तो बनी है ऐसा होता है तो ज्ञान बीच में नहीं आने से कहते हैं कि वो ज्ञान हुआ नहीं क्योंकि ज्ञान जो है वो अज्ञात तो सत्ता का नहीं होगा ज्ञान तो सत्ता तो होने से सिद्धांत कहते हैं कि ऐसा ज्ञान हुआ नहीं इसी सिद्धांत का मुख्य मत है आगे टीका में स्मरणाद अनुमित स्थल है जहां व्याप्ति का स्मरण हो करके अनुमिति होता है हो सकता है कि कहीं व्याप्ति का स्मरण होगा तो होने से संस्कार जन्य तुम तो वे विचरित हो वहां तो संस्कार जन्य नहीं हुआ वहां स्मरण हुआ स्मरणजन्य होगा व्याप्ति तो स्मृतिया संस्कार अच्छा तो सिद्धांत कहेगा कि व्याप्ति का स्मरण हुआ स्मरण होकर के आगे अनुमित हुआ तो ये कहते हैं कि अस्तु तद तद हेतु और हेतुत्व किम अंतरगढ़ इसे आगे अद्वित सिद्धि में पंक्ति नहीं है, आस्थि तद ना अस्तु तद हेतु और हेतुत्व किम अंतरगढ़ अर्थात किसी कार्य के प्रति एक कारण अगर उसका कारण तो भी रहना पड़ता है तो फिर ये बीच में जो बीच वाला अवंतर कारण हुआ इसको लेने का फिर क्या जरूरत है अगर जो मुख्य कारण हुआ उसको अगर प्रक्रिया में लाना ही पड़ता है तब तो अगर उसको प्रक्रिया में लाना ही पड़ता है ये बीच में जो चीज आया उसको कारण मानने का फिर क्या जरूरत रहा सिद्धांत तो, ये बात कहेगा संस्कार आगे स्मृति आगे अनुमति पूर्व पक्षी कहता है कि जहाँ संस्कारों से स्मृति हुआ स्मृति के आगे अनुमिति हुआ तो संस्कार कारण नहीं रहा और कारण क्यों नहीं रहेगा क्योंकि न्यायिक लोग कहते हैं कि अगर स्मरण होगा तो संस्कार का नाश हो जाएगा अगर स्मृति हो जाएगी तो स्मृति संस्कार को नाश करेगा विभू विशेष गुणाना स्व उत्तरक्षण गुण नाश्य अगर संस्कार से एक बार स्मृति हो जाएगी वो स्मृति संस्कार को नाश करेगा ऐसे न्यायिक लोग मानते हैं वैदांति लोग कहते हैं कि स्मृति होने से संस्कार नाश होता है ना संस्कार दृढ़ होता है ये बात उनको कहते हैं तो इसलिए आप लोग का न्यायिक जो प्रक्रिया है कि स्मृति अगर हो जाएगा तो संस्कार नाश हो जाएगा नहीं हुआ न्यायिक लोग कहते हैं ये जो संस्कार दोबारा फिर बनता है ये जो स्मृति हुआ ये स्मृति से दूसरा संस्कार बनता है न्यायिक लोग कहते हैं के आप पहले कहते थे अनुभव जन्य संस्कार होगा अभी ठीक है स्मृति नाश होकर नाश हो करके संस्कार बना किन्तु तो ये दृढ़ क्यों होगा क्योंकि पूर्व ज्ञान से संस्कार हुआ था अभी और एक स्मृति हुआ ये भी एक ज्ञान है पूर्व संस्कार को तो ये नाश कर दिया अभी इस ज्ञान से भी उतने गंभीरता का ही संस्कार होना चाहिए क्यों होगा तो संस्कारों में दृढ़ तो आने का हेतु क्या है यही है कि अर्थात पूर्व संस्कार और नाशा नहीं होता है तो ये वेदांत लोग कहते हैं ये सिद्धि में कहीं ये विचार देंगे अच्छा तो सिद्धांति यहाँ कहेगा कि जब संस्कार को ही कारण माने तो कि बीच में क्यों स्मृति को कारण मायंगे सिद्धांति कहेगा पूर्व पक्षी कहता है कि व्याप्ति स्मृतिया संस्कार और नासा नया कहते हैं व्याप्ति का स्मरण हो गया ना संस्कार का नाश हो जाएगा तो कहने से यहाँ दिया नहीं संस्कार का जो दाढ़ियों ना, ना ये वाचस्पति कहे हैं इसमें तत्व तो तो वैशारा दिन ये बात योग में आया है ना संस्कार नाश कैसे होता है संस्कार नाश नाश तीन उपाय से होता है काल और दुर्घटना औषध और दीर्घ संस्कार इस जगह में वो संस्कार पूर्व पक्षी कहा कि जहाँ व्याप्ति का स्मरण होता है वहाँ स्मृति को कारण मानना चाहिए न्याप्ति स्मरणाद अनुमित त्र कथम संस्कारो हेतु तो तो संस्कार हेतु रिथि सिद्धांति दाखी थी न च वाच्य व्याप्ति स्मृति स्थले अपनी तत्व संस्कार से अनुमित हेतुत्व स्मरण होने पर भी संस्कार को ही हेतु मानेंगे वहाँ स्मरण को आप व्यापार मान सकते हैं और वास्तविक तो स्मरण को भी सिद्धांत व्यापार नहीं कहता है आगे कहेंगे जो संस्कार का उद्बोधन होना यही व्यापार है क्योंकि तो स्मरण को आप व्यापार कहेंगे जहाँ स्मरण नहीं हो रहा है वहां फिर व्यापार कैसे आएगा इसलिए सिद्धांति स्मरण को नहीं ले रहा है को। स्मृति को ठीक में व्यापति स्मृति जन्य अनुमिति स्थल है अफी जहाँ का स्मरण होकर जो अनुमति हो रहा है संस्कार नाश अभ्युपगमेन व्यभिचार अभात संस्कार नाश अभ्युपगमेन अनुमति स्थले संस्कार नाश अमेन अन्युपगमन है ना क्योंकि सिद्धांती संस्कार नाश नहीं मान रहा है अनब्युपगम तो संस्कार नाश अनाभ्युपगमेन संस्कार नाश रहे संस्कार नाश नहीं होगा संस्कार रहेगा रहेगा तो वही करण बनेगा संस्कार नाश अन्युपगम विचार अभाव नया संस्कार नाश मानता है व्यापी स्मृति स्थले तत्कार से अनुमति हेतु आगे टीका में स्मृति धारा दर्शनाद स्मृत संस्कार नाशक नियमो नास्ती इतिहा स्मृति धारा दर्शनाथ स्मरण का धारा चलता है इसलिए स्मरण होने से संस्कार नाश हो जाएगा ये कैसे कहेंगे स्मरण होने से अगर संस्कार नाश हो जाएगा धारा नहीं चलना चाहिए तो फिर वहां वो लोग कहे हैं धारा जहां चलता है उनके मत में तो तृतीय क्षण नाश होगा वो नाश हो गया और एक संस्कार बनाएगा वो संस्कार फिर दूसरा स्मरण कराएगा ऐसे वो लोग कहते हैं सिद्धांत कहते हैं कि दृढ़ क्यों होगा अगर एक के बाद एक होगा एक ही रहना चाहिए दृढ़ क्यों हो जाएगा तो इसलिए कहते हैं कि संस्कार नाश नहीं होता है मूल में न ही है संस्कार नाशकत्व नियम हाँ। सिद्धांत कहता है स्मृति संस्कार का नाशक होगा इसमें कोई नियम नहीं है स्मृति धारा दर्शनाथ स्मृति धारा दर्शना, ना नी है क्या दर्शनार्थी स्मृति धारा दर्शन है में नु संस्कार से अनुमित हेतुक संस्कार को अनुमिति का हेतु मान लिए मान्य से अनुदुद्धादअप अनुमिति प्रसंग संस्कार को अगर आप अनु मान लिए कारण मान लिए तब संस्कार चाहे उद्बुद्ध हो न उद्बुद्ध न हो आपको तो संस्कार को मानते हैं इति आशंक सिद्धांत मूल में कहते हैं न च अनुदुध संस्कारादी अनुमित्यापति आपत्ति कहेगा अनुबुद्ध संस्कार से भी अनुमति हो जाएगा क्योंकि आपका तो संस्कार ही कारण है सिद्धांत कहते सहकारिता उद... संस्कार का उद्बोधन होना ये भी सहकारी है तो होने से अनुद्व तो स्मृति बोलते है संस्कार का उद्बोधन होना संस्कार का उद्बोधन होना संस्कार का उद्बोधन होना और उद्बोधन होकर के और एक ज्ञान बनना अगर वो ज्ञान बनेगा तभी उसकी स्मृति कहेंगे अभी व्याप्ति ज्ञान का संस्कार का उद्बोधन हुआ अगर ऐसा है कि व्याप्ति ज्ञान आएगा तभी कहेंगे कि यह स्मरण हुआ अगर ऐसा है कि व्याप्ति ज्ञान नहीं हुआ यत्र यत्र धुमस तत्र यत्र ऐसा नहीं आया तो हम नहीं कह पाएंगे स्मरण हुआ स्मरण अगर नहीं होगा फिर क्या प्रमाण उदबुद्ध हुआ ये कैसे मानेंगे नहीं उद्बुद्ध अगर नहीं होगा तब ये दोष है तो उद्बुद्ध अनुद्बुद्ध ये दोनों में और अंतर कुछ नहीं रहा और अनुद्बुद्ध संस्कारों को भी आप अनुमिति के प्रति कारण मानना पड़ेगा अगर उद्बुद्ध को नहीं मानेंगे तो अनुद्बुद्ध को भी मानना पड़ेगा अनुदुद्ध संस्कारों को अगर कारण मानेंगे तो फिर वो रहा नहीं रहा फिर क्या आवश्यक है बिना संस्कार को भी फिर अनुमिति होगा आपका प्रश्न हुआ ना उद्बोध हुआ तो स्मृति ही होगा ऐसा कोई नियम नहीं है उद्बोध को ही तो स्मृति ना ना, ना। उद्बोध हुआ है तो अनुभव नहीं आता नहीं आता है तो उद्बोध हुआ अनुभव कब होगा कहते हैं कि स्मृति होने से तो जो उद्बोध हुआ इसका अनुभव हुआ क्या उद्बोध हुआ ना स्मृति का अनुभव हुआ स्मृति कार्यलिंगों का अनुमान करते है तो जैसे वहां स्मृति से आप उद्बोधन का अनुमान करते हैं यहाँ ऐसे अनुमिति से उदबोधन का अनुमान करेंगे उद्बोधन का अनुमान हम क्यों करेंगे तो नहीं होगा तो फिर अनुद्व को भी हेतु कोटि में आ जाएगा जा, अनुद्वु का संस्कारों का को हेतु कोटि में लेंगे फिर संस्कार हेतु कोटि में आएगा क्योंकि उद्बोध ही नहीं हुआ तो फिर उसका आने का कोई आवश्यक नहीं तो इसका मतलब यहाँ इतना विचार और अधिक नहीं है इसका अर्थ है कि उदबुद्ध होकर के सर्वदाय वृत्ति बनाएगा तदातार स्मरण कराएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है अर्थात हमारा चेतन मन तक तो उद्बोधन आएगा नहीं अगर चेतन मन में आ जाएगा उद्बोधन होकर स्मृति करवा देगा उदबुद्ध हुआ अर्थात जो हमारा अचेतन मन में पड़ा था संस्कार वो उठा तो उठकर के स्मृति बनाने से पहले वो अन्य रास्ता में कार्य किया अनुमति बनाया उसका स्मरण नहीं करवाया उद्बोधन को वहाँ भी कार्यलिंग कैसे मानते हैं यहाँ भी कार्यलिंग कैसे मानना पड़ेगा तर्क से सिद्ध करते हैं कि उद्भव हुआ को, कोई और अन्य प्रमाण नहीं है संस्कार उद्बोधन का अन्य प्रमाण नहीं है ठीक है में संस्कार से अनुमित हेतु अनुदोधाद अनुमति प्रसंग उदोध से तद उदोध से तद उद्बोध कहने से पक्ष धर्मता जन से संस्कार उद्बोधस पक्ष धर्मता ज्ञान तो हुआ पक्ष में धूमो को देखा देखने से संस्कार का उद्बोध हुआ तो संस्कार उद्बोध हुआ एक बार तर्क से सिद्ध करते हैं नहीं तो अनुद्बु से होगा तो फिर संस्कार मानने का जरूरत भी नहीं है <स्थ> संस्कार और उद्बोध और स्मृति ये दोनों एक नहीं है तो ये कहीं ऐसा विचार नहीं आया था ये अलग अलग ज्ञान नहीं होता मतलब संस्कार उद्बोध का कोई ये नहीं है कोई अनुभव नहीं आएगा स्मृति होने से ही हमको लगता है कि संस्कार उद्बोध हो गया बल करके ये तो कार्य निर्भर अनुमान फलितमूल में एवं चयम धूमवानी पक्ष धर्मता ज्ञान ज्ञान होने से धुमो बन्नी व्याप्य इति अनुभव आहित संस्कार उद्बोधे सति तो संस्कार व्यापार हुआ अभी उसका उद्बोधन हो गया होने से बन्नीमान अनुमित भवति तो मध्ये व्याप्ति स्मरण तजन्य बन्नी व्याप्य धूमवान इत्यादि विशेषण विशिष्ट ज्ञानम परामर्श ये सब बीच में नहीं है वह हेतु कल्पनीय मध्य ना व्याप्ति तो का स्मरण होता है नब्बे लोग मानते हैं व्याप्ति का स्मरण इसी को और व्यापार मानेंगे परामर्श होता है व्याप्ति का स्मरण होने से पक्ष धर्मता ज्ञान है विशिष्ट हो जाएगा त्जन्य तो बंधी व्याप्य धूमवान इत्यादि विशेषण विशिष्ट ज्ञान परामर्श ये सब वह हेतुत्व है ना न कल्पनीय क्यों गौरवात एक दो हुआ और दूसरा चीज है कि माना भाव तो, तो गौरवाद सिद्धांति अगर कहेगा गौरव क्यों है आप और दो चीज को अधिक मानते हैं उद्बोधन तो न्याय की मानना पड़ेगा वेदांति को भी मानना पड़ेगा न्याय का व्याप्ति का स्मरण मानेगा और परामर्श को मानेगा बीच में आपको और दो पदार्थ अधिक मानना पड़ेगा आपका दो क्षण विलम्ब भी होगा ये गौरव हुआ पूर्व कहेगा प्रक्रिया ऐसा है तो गौरव फलोमुखम गौरवम फलोमुख गौरव न दुषाव हो। तो होने सिद्धांत कहते हैं मानव हवा ऐसा हमको ज्ञान होता ही नहीं तो कोई प्रमाण नहीं है इसमें करणत्व सिद्धांत करण माना कौन सा व्याप्ति ज्ञान को स्मरण ना तो व्याप्ति ज्ञान करण तो नव्य भी कहते हैं तो बेदातिक्ञा तुम्हें व्याप्ति ज्ञान त्रहण कालीन व्याप्ति ज्ञान ये करणत्व व्याप्ति ज्ञान संस्कार त्यापार्वे व्याप्ति ज्ञान का संस्कार हो गया व्यापार पक्ष धर्मता ज्ञान जन्य संस्कार उद्बोधस्य सहकारित्व ये सिद्धांत मुख्य हो गया तो सहकारी कारण भी चाहिए जब पक्ष धर्मता ज्ञान ये आया तो आने से इसे अनुमति हो जाएगी और स्मृति नहीं आएगी हो सकता है कि कभी स्मरण होगा ये भी हो सकता है पहले कह दिया ना कहीं अगर स्मरण होता है तो होता है तो होता है किंतु स्मरण को कोटि में नहीं लिया जा सकता कादाचित कहे आगे टीका में पर्वत अच्छा ऐसा में हुआ कल से दो दिन अवकाश रहेगा ओम शंकर शंकर ईश्वर का नाम है